अपने आत्मा आधुनिक शिक्षक के संबंध में कुछ कहना थोड़ा कठिन है इसलिए कठिन है कि शिक्षक आज के पहले कभी दुनिया में ठाई ही। आधुनिक ही शिक्षक का होना जैसा अभी परिचय में कहा शिक्षक का धंधा वो बहुत आधुनिक घटना है वो कभी पहले था नहीं तो गुरु थे वे शिक्षक से बहुत भिन्न थे शिक्षण उनका धंधा नहीं था उनका आनंद था शिक्षण पहली दफा धंधा बना जिस दिन धंधा बन जाएगा उस दिन शिक्षक गुरु होने की खो देता है, उस दिन वो गुरु नहीं जाता, नौकर ही हो जाता है या व्यवसाय हो जाता है आधुनिक शिक्षक आधुनिक घटना है पुराने तो युगों में उन धंधे की भांति संबंधित नहीं थे में कभी कभी सोचा ही नहीं गया था कि भी धंधा और उसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षण संस्थाएं फैक्ट्रियों और कारखानों से ज्यादा नहीं है कारखानों में चीजें बनाई जाती हैं, विश्वविद्यालयों तो में आदमी डाले जाते हैं उतना ही फर्क है लेकिन आदमी भी उसी तरह डाले जाते हैं जैसे मशीन डाली जाते है। गुरु नहीं है। लेकिन शिक्षक के मन में ये भ्रम है अभी भी गुरु होने का उससे शिक्षक को बड़ा कष्ट भी है। उसको पीड़ा भी बहुत है वो आगर तो उतना ही जाता है जितना गुरु को मिलता है सम्मान सम्माना चाहता है जितना गुरु को मिलता था शिक्षकों से मिलता हूँ तो सब जगह उनकी तकलीफ ये रही है कि विद्यार्थी सम्मान नहीं दे रहा है आदर नहीं दे रहा लेकिन उसे पता ही नहीं है की गुरु नाम का प्राणी बहुत और बात थी शिक्षक वो नहीं था जिसको आदर मिला था शिक्षक बहुत और बाग उसे आदर नहीं मिल सकता है उसे आदर की आकांक्षा भी छोड़ देनी चाहिए और या फिर गुरु होने की मजबूर ऐसा नहीं है कि गुरु को आदर देना पड़े बात उनकी है जिसे हमें आदर देना ही पड़ता है उसको ही गुरु कहते हैं। जिसे आदर दिए दे देना कोई रास्ता ही नहीं है जो हमारे आदर को खींची लेता है उसे ही हम गुरु कहते हैं लेकिन शिक्षक और बात है। है। शिक्षक शिक्षक कुछ काम दूसरा कर रहा है। क्या काम कर रहा रहा क्या आज? वो जो मास प्रोडक्शन है, वो जो बड़े पैमाने पर आदमियों को ढालने की कोशिश चल रही है वो जो बड़े बड़े कारखाने हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उन सब कारखानों में जो आदमी को ढालने का प्रयास चल रहा है शिक्षक उसने और वो जो काम कर है, वो काम है किसी भी व्यक्ति की आत्मा को नहीं जगा पाता है। गुरु वो भी जो किसी की आत्मा को जगा दे किसी के व्यक्तित्व को गरिमा दे दे उसके बंद फूल खिल जाए शिक्षक वो है जो पुरानी पीढ़ियों के द्वारा अर्जित सूचनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का वाहन का काम कर दे और विदा हो जाए। शिक्षक सिर्फ पुरानी में जो ज्ञान अर्जित किया है उसे नई पीढ़ी तक जोड़ने का काम करता है इससे ज़्यादा वो मध्यस्थ है और वहां भी एक क्रांतिकारी घटना घट गत गई है जीस के मरने के बाद कोई जितना डेढ़ सौ वर्षों में बढ़ा है पंद्रह वर्षों में बढ़ा है पंद्रह वर्षों में उतना ज्ञान बढ़ रहा है अब जिस, जितने ज्ञान को बढ़ने के लिए पहले साढ़े अठारह सो वर्ष लगते थे इसका एक बहुत गहरा परिणाम होना स्वाभाविक है वो परिणाम ये हुआ है कि पहले आज से 200 साल पहले बाप हमेशा बेटे से ज्यादा जानता था गुरु हमेशा शिष्य से ज्यादा जानता था आज ऐसा जरूरी नहीं आज संभावनाएं बिल्कुल बदल गई है क्योंकि 20 वर्ष में एक चीढ़ी बदलती है और 20 वर्ष में ज्ञान नए ज्ञान का इतना विस्फोट हो जाता है बीस साल पहले जो शिक्षित हुआ था वो अपने विद्यार्थी से भी पीछे पड़ जाता आज तो शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क होता पहले तो फर्क होता था बहुत भारी क्योंकि सारा ज्ञान अनुभव से उपलब्ध होता था और ज्ञान स्थिर था हजारों साल तक उसमें कोई बदलाहट नहीं होती थी इसलिए शिक्षक बिल्कुल आश्वस्त था जरा भयभी ना वो बिल्कुल मजबूती से जो कहता था उसे जानता था कि वो ठीक है कल भी ठीक था कल भी ठीक रहेगा हजारों साल से बातें ठीक अपनी जगह हुई थी, थी, थी। इधर पिछले सौ वर्षों में सब अस्त व्यस्त हो गया है और तो शिक्षक का आश्वस्त रूप भी विदा हो जाएगा हो ही गया है आज वो जोर से नहीं कह सकता कि जो वो कह रहा है वो ठीक ही क्यूँकी बहुत डर तो ये है की पंद्रह वर्ष पहले जब वो विश्वविद्यालय ऐसी पास होकर निकला था तब जिसे ज्ञान समझा जाता था पंद्रह साल में वो सब आउट ऑफ डेट हो गया वो सब समय के बाहर हो गया उसमें कुछ भी नहीं आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अक्सर तो एक घंटे का फासला होता है वो एक घंटे पहले तैयार करते आता है एक घंटे बाद विद्यार्थी भी उतनी बातें जान देगा जहाँ इतना कम फासला होगा वहाँ बहुत ज्यादा आदर नहीं मांगा जा सकता आदर फासले से पैदा होता है। सम्मान दूरी से पैदा होता है। कोई शिखर पर खड़ा है और हम भूमि पर खड़े हैं तब तो सम्मान पैदा होता है लेकिन जरा सा आगे कोई खड़ा है और थोड़ी देर बाद हम भी उतने गरीब पहुंच जाएंगे पहले हमेशा ऐसा होता था कि बाप बेटे से ज्यादा ज्ञानी होता ही था क्योंकि अनुभव से ही ज्ञान मिलता था एक आदमी अस्सी था तो उसके पास ज्ञान होता था लेकिन आज हालत बहुत बदल गई आज उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं रह गया है। संभावना तो इस बात की है कि बेटा बाप से ज्यादा जान ले क्यूँकी बाप का जानना कहीं रुक गया होगा और बेटा अभी भी जान रहा है और जो बाप ने जाना था वो सब जाने हुआ बदल गया है अब नए जानने के बहुत से नए तथ्य सामने आ गए तथ्यों का एक्सप्लोजन इतनी तेजी से हुआ है कि बाप के भी पैर हिल गए हैं उसके साथ शिक्षक के भी पैर हिल गए वे आश्वस्त नहीं रह गए और अगर आज कोई सिर्फ उम्र के कारण या आगे होने के कारण या पहले जन्म होने के कारण किसी बात को थोपना चाहेगा तो थोपना मुश्किल है इसलिए आधुनिक शिक्षक को बहुत विनम्र होना पड़ेगा शिक्षक की विनम्रता कभी भी गुण न था गुण था विद्यार्थी का कि वो विनम्र हो शिक्षक विनम्र ही था बहुत अकली हुई हालत में बड़े अहंकार से भरा हुआ था हालत अब बदल गई शिक्षक को विनम्र होना पड़ेगा और शिक्षक की इस विनम्रता की बात को अभी हम स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। लेकिन सारी दुनिया में विद्यार्थियों की बगावत है वो शिक्षक की अविनम्रता के खिलाफ है जो हजारों पीढ़ियों में सीखी गई है आदत तो उसके खिलाफ अब विद्यार्थी ये कह रहा है कि अब शिक्षक केंद्र होकर नहीं रहेगा शिक्षा संस्थान तो में केंद्र तो विद्यार्थी ही होगा शिक्षक केंद्र था कल तक विद्यार्थी उसके परिधि पर था अब हमें बिल्कुल बदल गई अब विद्यार्थी क्यों होगा शिक्षक बिल्कुल परिधि पर होगा इतनी उल्टी हो गई हालतों में अपने को पुनर् करने में शिक्षक के लिए बड़ा सवाल और अगर वो पुरानी आदतों को लेके चलता है तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की खाई बड़ी होती चली जाएगी उस खाई को कम करने की पहली तो बात यह और वो बहुत जरूरी है, तो का बचना ही मुश्किल की पहले तो बात ज़रूरी है समझ तो लेना कि शिक्षक को विनम्र होना पड़ेगा और हमें सारी अब तक सोचने की जो भी हमारी व्यवस्था थी वो सारी की सारी बदल देनी होगी मेरे एक मित्र रूस बे हुए थे और कॉलेज में एक क्लास को देखने गए थे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो सोचा वहाँ भी देख आए उन्होंने आख बंद किए हुए क्लास में शिक्षक की बातें सुन रहा उनको तो बहुत ही इंडिसिप्लिन मालूम पड़ी हद हो गई। क्लास के भीतर कोई जूते टेक के बैठा हो आख बंद करके बैठा हो टिक के बैठा हो तो जो शिक्षक का बहुत अपमान हो गया कक्षा पूरी हो जाने पर उस क्लास के शिक्षक पूछा कि ये क्या हो रहा है आप इसमें अपमान अनुभव नहीं करते तो बहुत अनुशासनहीनता है उस तो शिक्षक ने कहा अनुशासनहीनता नहीं आप शिक्षक की बहुत पुरानी धारणा लिए हो अनुशासनहीनता नहीं है विद्यार्थी मुझे इतना प्रेम करते है की मेरे साथ एट ईस्ट हो सकता है तो मुझे जानती में मुझसे इतना प्रेम है उनका कि जैसे वो अपने घर बैठ सकते हैं वैसे मेरे सामने बैठ सकते और शिक्षक ने कहा मेरा काम इससे जरा भी संबंधित नहीं है कि वे कैसे बैठे मेरा काम इससे संबंधित है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसे वे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हम मैं मानता कि की जितने आराम से बैठे है उतना ही ज्यादा समझ सकेंगे और जितने तनाव से बैठे है उतना कम समझ सकेंगे लेकिन, लेकिन हमें ये में बहुत कठिन पड़ जाए इसलिए कठिन पड़ जाएगा तो हमारे मन में शिक्षक की पुरानी धारणा काम कर रही है गुरु की धारणा काम कर रही है जैसे सब तरह का आदर्श अनुवाय भविष्य में शिक्षक को आदर का ख्याल छोड़कर प्रेम के ख्याल पर आना पड़ेगा और मेरा मन में प्रेम आदर से ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि प्रेम में आदर तो समाविष्ट है लेकिन आदर में बोल रूप से प्रेम समाविष्ट नहीं होता प्रेम बड़ी वैल्यू है आदर उतनी बड़ी नहीं हम जिसे आदर करना पड़ता हो उसे हम करते घृणा ही लेकिन जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम किसी गहरे अर्थों में आदर भी करने लगते प्रेम में तो आदर समाविष्ट हो सकता है लेकिन आदर में जरूरी नहीं है कि प्रेम समाविष्ट हो क्योंकि आदर जो माना जाता है तो अपमानजनक हो जाता है और आदर जो थोपा जाता है तो भीतर बगावत पैदा करता है आज्ञा जब ऊपर से जानी जाती है तो अपनों को तोड़े जाने का निमंत्रण देती। तो अब ये नहीं हो सकेगा शिक्षक को अपना पूरा चेहरा अपनी पूरे व्यक्तित्व की अब तक की परिकल्पना को ही बदल देने की जरूरत आ गई आने वाला शिक्षक और विद्यार्थी दो वर्ग बन जाएंगे जिनके बीच संघर्ष होगा जैसे मजदूर और पूंजीपति के बीच संघर्ष तो संघर्ष शुरू हो गया है और उस संघर्ष को तोड़ने का कोई उपाय नहीं हो रहा क्योंकि शिक्षक सोच रहा है की हमारे अनुशासन की व्यवस्था में कुछ कमी है इसलिए आदर कम हो रहा है नहीं आदर की मांग ही गलत हो गई है नए परिवेश इसलिए सारा उपद्रव हो रहा है तो मैं शिक्षकों से मिलता हूं तो वो तो कहते हैं कि कुछ और इंतजाम करना चाहिए सख्ती से शिक्षा के हाथ में ज्यादा ताकत होनी चाहिए दंड देने की तो हम अनुशासन रख पाएंगे और आदर बचा पाएंगे लेकिन जितनी भी ताकत दी जाएगी उतनी ही विपरीत ताकत तोड़ने के लिए खड़ी होगी क्योंकि नई स्थितियों में शिक्षक का पूरा स्थान बदल गया है अब वो केंद्र पर नहीं अब केंद्र पर शिक्षार्थी वो जो शिक्षा ले रहा ये है लिखी होना भी यही चाहिए बाप केंद्र पर नहीं होना चाहिए बेटा ही केंद्र पर होना चाहिए क्यों क्योंकि बेटा भविष्य है और बाप अतीत है बाप जा चुका बेटा आ रहा है जो आ रहा है वही केंद्र पर होना चाहिए जो जा रहा है वो नहीं जो उग रहा है वही केंद्र पर होना चाहिए जो डूब रहा है वो नहीं जहां तक परमात्मा का संबंध है वहां तक तो बेटा ही कीमती क्योंकि बाप को विदा तो कर रहा है परमात्मा और बेटे को बड़ा कर रहा है बाप को हटा रहा है और नीचे के खाली कर रहा है परमात्मा नए में सदा से उत्सुक है पुराने को रोज विदा कर देता है नए को रोज जन्मा देता है लेकिन अब तक हमारे चिंतन की जितनी धारणाएं थी वो पुराने को केंद्र बनाती थी और नए को परिचित परिसी फिर अब ये नहीं हो सकेगा ये अब असंभव ही हो गया है असंभव अब तक क्यों हुआ था अब तक न होने के भी कारण थे जैसे मैंने कहा कि शिक्षक एक नई घटना है वैसे ही युवक भी एक नई घटना पहले दुनिया में बच्चे होते थे और बुरा होते थे युवक नहीं होता था उसके कारण युवक न हो सके इसकी हमने पूरी व्यवस्था की थी वो सब व्यवस्था टूट गई छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे वो उन्हें कभी युवा नहीं होने देता तो होते ही बूढ़े की दुनिया में प्रविष्ट हो जाते थी और एक बच्चे के बाप बन जाने के बाद उम्र कितनी है इससे सवाल नहीं बाप बुरा हो जाता है सारी पुरानी दुनिया में बच्चों को हम सीधा वृद्धावस्था में प्रवेश कर देते तो बीच का जो अंतराल था युवा होने का वो विलुप्त हो जाता था इसलिए पुरानी दुनिया में बगावत नहीं थी क्योंकि बगावत न तो बच्चे कर सकते है न बूढ़े कर सकते बगावत सिर्फ युवक कर सकता है इसलिए पुरानी दुनिया में नई घटना न घटती थी क्योंकि नई घटना में तो बच्चे घटा सकते हैं न बुढ़ा घटा सकते हैं बच्चे असमर्थ होते हैं बूढ़े शक्ति ही हो जाते हैं बच्चों को कुछ पता नहीं होता और बूढ़े अब नए को बनाने और जानने में उत्सुक नहीं रह जाते युवक भी नई घटना है इसलिए दुनिया की सारी की सारी व्यवस्था में मुसीबत खड़ी हो गई क्योंकि युवक पहले था ही नहीं उसको हमने सोच के कुछ नियम न बनाए थे बच्चे आदर देते थे बूढ़े आदर ले लेते थे और शिक्षक पुराना जो था वो निरंतर सदा ही बूढ़ा होता था क्योंकि अनुभव के बाद ही तो वो कुछ सिखा सकता था इस मुल्क में तो ऐसा ही था कि चौथे आश्रम में जब आदमी कुछ करने में समर्थ न रह जाए तब शिक्षक हो जाए तब उसने जो जीवन में जाना है वो उन बच्चों को बता दे जो कल आ रहे हैं। बुहे सिखाते थे बच्चे सीखते थे आज हालत बिल्कुल बदल गई है आज युवक ही सिखा रहे हैं और युवक ही सीख रहे है स्थिति बिल्कुल भैन है और नई इसलिए बच्चे बुढ़ियों को जो आदर देते थे वो युवक ही युवकों को आदर देंगे या लेकिन बदल जाती है हमारा मन नहीं बदलता हमारे आग्रह पुराने बने रहते हैं और हम जब पुराने आग्रह को नई स्थितियों में थोपते हैं तो आग्रह टूटता है स्थिति नहीं बदलती स्थिति बहुत बनशाली लेकिन यदि ये सब समझा जा सके तो एक नए शिक्षक का धारणा तो नए शिक्षक का कंसेप्ट विकसित हो सकता है मैं शिक्षक का काम अब ज्यादा ज्यादा बड़े भाई का होगा पिता का नहीं मैं शिक्षक ठीक अर्थों में मित्र होगा गुरु नहीं उसको मित्र की कोई धारणा विकसित करनी होगी उसे आज्ञा देने वाले की शक्ल छोड़नी पड़ेगी अब वो आज्ञा नहीं देगा कमांड नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा परसवेट करेगा समझाएगा बुझाएगा राजी करेगा और राजी हो जाए तो ठीक है ना राजी हो तो नाराज नहीं हो जाए इसलिए आधुनिक शिक्षक के में जो बड़े ऐसी बड़ा सवाल है वो ये है कि उसे पुरानी सारी की सारी जो परिकल्पनाएं है शिक्षक के आस वो छोड़ेंगे और नई परिकल्पनाएं विकसित करनी है जो अब तक नहीं थी उसे विलम्ब्र होना पड़ेगा जिसे मैंने कहा बहुत बुनियादी आघात हम सदन सिखाए हैं अब तक की बच्चों को विद्यार्थियों को विनम्र होना चाहिए क्योंकि हम कहते थे जो विलम्ब है वही सीख सकता है अब सूत्र बदलना पड़ेगा अब तो जो विलम्ब्र है वही सिखा सकता है असल में विलम्ब्र हुए बिना कोई सिखा नहीं और मेरा मानना है जिस दिन सिखाने वाला विनम्र होगा उसी दिन सीखने वाला भी विनम्ब्र हो सकता है क्योंकि सिखाने वाला ही विनम्बर ना हो तो सीखने वाला विनम्ब्र कैसे हो सकता है सिखाने वाला अब तक बहुत अविनम्र था अगर हम पुरानी शिक्षक की कल्पना करें तो वो बहुत ईगोसेंट्रिक बहुत अहंकार से भरा हुआ है उसके अहंगार के आसपास उसने पैर छूने के सब तरफ से नई पीढ़ी को झुकाने का काम किया था। उचित भी नहीं है बहुत हिंसात्मक थी ये बात और इस बात को चलाए रखने के लिए बहुत इंतजाम करना पड़ा था और वो इंतजाम ऐसा था जिसने मनुष्य को विकसित होने दिया अब हमें अंधी श्रद्धा मांगनी हो अगर किसी से भी अंधी विनम्रता मांगनी हो तो हमें जिनसे भी अंधी श्रद्धा मांगनी है उनके भीतर विचार की हत्या करनी चाहिए उसके बिना अंधी श्रद्धा नहीं मिल सकती जो विचार कर सकता है वो अंधी श्रद्धा देने में असमर्थ हो जाता है तो पुरानी सारी की सारी शिक्षा अंधे विश्वास पर और अंधी श्रद्धा पर निर्भर थी विचार करने की प्रेरणा नहीं दी जाती थी विचार को रोकने की चेष्टा की जाती थी और ध्यान विचार बहुत विद्रोही है विचार विद्रो ही। विचार का विद्रो ही। क्योंकि विचार इंकार करने से शुरू होगा जो इंकार में हो जाता वो विचार ही नहीं कर सकता अगर मैं हाँ कहता हूँ तो विचार करने का आगे कोई उपाय नहीं रह जाता हाँ जब मैं कहता हूँ हाँ तो अब आगे कोई उपाय नहीं जन्मा कहता हूँ नहीं तो अब आगे सब उपाय नहीं जो है वो द्वार है क्योंकि तो जन्मा कहता हूँ नहीं तो तर्क करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा दलील देनी पड़ेगी और जन्ना कहता हूँ हाँ तो न सोचना पड़ेगा न तर्क देना पड़ेगा न दलील करनी पड़ेगी पुरानी तो सारी व्यवस्था सिखाती थी हाँ कहना वो यश करती थी जो कहे। उससे एक फायदा था कि समाज की जो व्यवस्था थी कहने वालों की वजह से कभी बदलती नहीं थी लेकिन बड़ा नुकसान था कि समाज विकसित नहीं होता था गतिमान नहीं होता था इस दुनिया में जितना विकास हुआ है वो ना कहने वाले लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने किसी गहरे तल पर इनकार किया है वो विकास के कारण बने चाहे वो कोई बीता रही हो चाहे वो गणित हो और चाहे दर्शन हो चाहे धर्म हो चाहे विज्ञान हो जिन्हें इनकार किया है वो विकास के आधार बने जिन्होंने हाँ किया है वे पुराने घेरे में, वो जो स्थिति स्थापक घेरा है उसमें ही जिये तो पुरानी एक व्यवस्था थी जिसमें हाँ टहलवा ली थी रूमको से और तब वूहों के बाहर वो व्यवस्था कभी भी नहीं गई वो चुपचाप गेरे में बंद होते जीती थी वो ऐसी थी जैसे एक बंद तालाब जो बहता नहीं है बंद है सड़ता है उड़ता है धूप में उसका पानी गंदगी फैलती है लेकिन गति नहीं नई मनुष्यता ने तालाब के किनारे तोड़ दिए है और वो बन गई और ये सौभाग्यपूर्ण लेकिन नदी के साथ हम तालाब की अपेक्षा नहीं कर सकते तालाब बंद होते जीता था एक ही जगह नदी रोज किनारे कदम लेती है तो रोज तट बदल जाता है रोज पानी बाहर चला जाता है गंगा जहां कल थी आज वहां नहीं कल जहाँ होगी उसको हमें पता नहीं पहली दफ़े मनुष्य की चेतना नदी बन गई है और अज्ञात की तरफ रोज पानी चली जा रही है शिक्षक का काम था जो ज्ञान है वो दे देना अब तक और क्योंकि तालाब की दुनिया थी हजारों वर्ष से वही किनारा था वही वृक्ष थे वही मछलियां थी वही सूरज था सब बंद था इसलिए शिक्षक ज्ञान को दे देता था पुराने शिक्षक का महत्वपूर्ण काम यह था कि वो ज्ञान को दे दे बच्चों को मैं शिक्षक का महत्वपूर्ण काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं होगा बल्कि अज्ञात का बोध देना भी होगा वो जो क्योंकि बच्चे कल वहां होंगे जहाँ हम कभी भी नहीं रहे और अगर हम उन्हें सिर्फ ज्ञान ही दिया जो कि अतीत का है तो हम उन्हें भविष्य की रेत पर खड़े होने में समर्थ नहीं बना पाएंगे शिक्षक के सामने एक नया काम आ गया है कि वो अज्ञात का बोध दे वो न केवल इतना बताए कि हम क्या जानते हैं वो ये भी बताए कि जो भी हम जानते हैं वो कल व्यर्थ हो जाएगा और नए जानने के द्वार खुद जाएगा इसलिए पुराना शिक्षक एक सबकिन में था एक निश्चय में था नया शिक्षक एक अनिश्चय में वो निश्चित नहीं हो सकता और अगर निश्चित होता है तो मनुष्य को गति नहीं दे सकता पुराना शिक्षक कहता था जो मैं कहता हूं वो ठीक है और तुम्हारा काम है कि मान लो नए शिक्षक को बहुत रिलेटिविस्ट होना पड़ेगा उसे सापेक्षवादी होना पड़ेगा उसे कहना पड़ेगा कि शायद जो मैं कहता हूँ वो ठीक है अब तक ठीक कल गलत भी हो सकता है पुराना शिक्षक कहता था जो मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम भी अपनी जिंदगी में उसको ठीक सिद्ध करना नए शिक्षक को कहना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है भगवान से प्रार्थना है कि तुम उसे अगर गलत सिद्ध कर सको तो हित होगा मनुष्य का आग्री गति होगी बहुत भिन्न काम शिक्षक के ऊपर है और दो चार बातें कहना चाहता हूँ एक तो ये कि शिक्षा की हमारी जो धारणा है वो भी नए शिक्षक को बदलनी पड़े तो नया शिक्षक भी पैदा हो सकता है शिक्षा की हमारी अब तक की धारणा सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीडिंग की है सूचनाएं डाल देने की अंग्रेजी में शब्द है एजुकेशन वो बहुत अच्छा उसका मतलब होता है टू ड्राउट उसका मतलब होता है भीतर कुछ है उसे बाहर निकाल देना लेकिन शिक्षा अब की जो है वो भीतर जो है उसे बाहर नहीं निकालती बाहर जो है उसे भीतर डालती तो पुश इन उसका जो काम है वो भीतर डालने को बाहर कुछ सूचनाएं हमारे पास है, है शिक्षकों को भीतर डाल देता है वो उन्हें हैमर करता रहता है खोपड़ी पर और भीतर डाल देता है भीतर वो व्यक्ति क्या हो सकता था इससे कोई संबंध नहीं है बाहर हमारे पास क्या डालने को है वो हम उसके भीतर डालते सूचना देने का काम ही क्या शिक्षा का काम है शिक्षा पर्याप्त हो जाती है और ध्यान रहे सूचना और ज्ञान में बहुत फर्क सूचना वो है जो हमें बाहर से मिलती है और ज्ञान वो है जो हमारे भीतर से अब अकेली सूचना से काम ना चलेगा अभी हिंदुस्तान में चलता है लेकिन 20 साल बाद यहाँ भी नहीं चलेगा यूरोप और अमरीका में चलना मुश्किल हो गया है आज लाखों लड़के हैं लड़कियां हैं जो कॉलेज की क्लासेस छोड़ कर भाग गए हैं और जो ये कह रहे हैं कि अगर यही सब है तो सिर्फ ठीक हमें इसकी जरूरत नहीं है हमें ज्ञान चाहिए हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो विज्ञान की तलाश में उल्टे सीधे न मालूम कितने तरह के प्रयोग कर रहे हैं वो एल एच भी ले रहे हैं भी ले रहे हैं सामाजिक भी लगा रहे हैं ध्यान भी कर रहे हैं किसी गुरु के पीछे भी जा रहे हैं वे सब कर रहे हैं वे ये कहते हैं कि तो बस ये सूचनाओं का संग्रह अगर हमने तो ये काम तो कम्प्यूटर कर देगा इसके आदमी की क्या जरूरत अभी हमें कंप्यूटर का पूरा बोध नहीं है बीस साल में हमें बोध हो जाएगा और हम भी कहेंगे की जो काम कंप्यूटर की मशीन कर सकती है आदमी से क्यूँ लेना कहा है नटगाकर कहा है ये आदमी की खोपड़ी में भरने से कोई बहुत अर्थ नहीं ये कंप्यूटर कर सके का आदमी को चाहिए ज्ञान ज्ञान का मतलब है कि आदमी के भीतर जो छिपा है वो कैसे पूरा प्रगट हो कैसे मैनिफेस्ट हो आदमी के भीतर जो बीज भी छिपे हैं वे कैसे फूल बने इतना काफी नहीं है कि हम बाहर से कुछ बातें सिखा दे हम सिखा रहे हैं पांच साल के बच्चे से हम सिखाना शुरू करते हैं और 25 साल तक हम सिखाते रहते हैं और अगर 25 साल के व्यक्ति को जो यूनिवर्सिटी से निकलता है उसकी हम खोपड़ी की जांच पड़ताल करें तो वो कोई बुद्धिमत्ता लेकर नहीं आता वो सिर्फ स्मृति का संग्रह लेकर बाहर आते और इसलिए अक्सर ऐसा होता है की विश्वविद्यालय जिन्हें गोल्ड मेडल देता है जिंदगी मिट्टी के मेडल भी नहीं देती खो जाते हैं उनका कुछ पता नहीं चलता वो कहा चले जाते दुनिया में इतने विश्वविद्यालय हैं हर वर्ष मुझे स्वर्ण पदक बांटते हैं कितने पदविया बांटते हैं कितने लोग प्रथम आते हैं फिर भी कहाँ खो जाते हैं जिंदगी में उनका कुछ पता नहीं चलता जिंदगी पे उनकी छाप छूट ही नहीं पाती और जिंदगी पे जिनकी छाप छूट पाती है अक्सर में वे लोग नहीं होते जो स्वर्ण पदकधारी है कुछ बात कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है एक लड़का एक दिन सुबह अपने घर आया और अपने पिता को उसने स्कूल की चिट्ठी दी उसके हेडमास्टर ने लिखा है कि लड़का सीख नहीं सकता इसकी स्मृति बहुत कमजोर ये किसी परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता ऐसे कृपा करके स्कूल से उठाने हम थक उस लड़के का नाम उस वक्त किसी को पता नहीं था वो तो बाद में पता चला उसका नाम था थॉमस अलवा एडिशन जिस आदमी ने बाद में एक हजार किया उसके स्कूल के हेडमास्टर ने लिख दिया जिसको स्कूल से हटा ये हमारे काम करने इसकी स्मृति ठीक नहीं है ये कुछ सीख सकता नहीं एक आदमी बस में चल रहा था और उसने एक बस कंडक्टर से टिकट ली है और पैसे दिए फिर उसने कुछ पैसे वापस लौटाए हैं उसने गिनती की है और वापस वापस पैसे लौटा के कंडक्टर को कहा कि पैसे कम मालूम पड़ते हैं उस कंडक्टर ने पैसे वापिस गिने हाथ में जो पैसे, पैसे पटक दिए और कहा नॉट नो फिगर मालूम पड़ता है तुम्हें अभी भी पता नहीं गणित की। किसी को पता नहीं था आज में अल्बर्ट आइंस्टीन था। जिसको एक बस कंडक्टर कह सकता है कि तुम्हें अभी गणित की, गणित की गणित पता नहीं वो आदमीज्ञा सोच असल में गड़बड़ इसीलिए हो गई इसी थी वो बड़ा गणितज्ञ होने को था और हो जो वो जो पैसे गिनने में उससे भूल हो गई थी वो इसलिए हो गई थी क्योंकि उस वक्त भी वो निरंतर ये सोचता रहा था कि ये दस इकाइयां ही क्यों हैं एक से लेकर दस तक की संख्या सारी दुनिया में क्यों है और इसकी जरूरत क्या है इससे कम में काम नहीं चल सकता तो वो यही सोच रहा था वो इसी सोचने में निरंतर लगा रहा था और ठीक दीजिए अगर कोई गणितज्ञ से आप पूछेंगे कि दस की संख्या होने का क्या वैज्ञानिक कारण है तो बताना मुश्किल है वाय इसके आदमी के हाथ में दस उंगलियां और कोई कारण नहीं है और कोई बेसिस नहीं है उसकी उसकी हाथ में जाने वाली से ज्ञान शुरू किया दस उंगलियों के इसलिए सागज नहीं है की भाषाओं में दस फिगर और कोई उसके भीतर गणित्व का कोई कोई नियम नहीं।, नहीं सोच रहा था कि तो इतनी ज्यादा क्योंकि वैज्ञानिक को सोचना चाहिए कितने कम था के बड़े बड़े हल भी तीन से ही किए और एक दो तीन के बाद उसका दस आ जाता था ग्यारह बारह तेरह फिर बीस आ जाता ऐसी उसकी संख्या चलती वो इसलिए गड़बड़ा गया था उसने वो गिनती की थी वो गड़बड़ हो गई थी लेकिन कंडक्टर एक बस का उससे कह सका कि आपको मालूम होता अंक गणित मालूम नहीं है आप कृपा करके पैसे खींचे में रख ले अरवा एडिशन को उसके हेडमास्टर ने कह दिया कि इस लड़के को इस स्कूल से अलग कर ले क्योंकि इसकी स्मृति कमजोर है हमारा स्कूल सिवाय स्मृति के और परीक्षा में कुछ भी नहीं जांच पाता है और ध्यान रहे स्मृति का अच्छा होना बुद्धि के अच्छा होने का जरूरी लक्षण नहीं है अच्छा अक्सर उल्टा होता है अक्सर अच्छा बहुत अच्छी स्मृति वाले लोग बहुत गहरी बुद्धि वाले लोग नहीं होते क्योंकि स्मृति बिल्कुल मैकेनिकल है यांत्रिक है और बुद्धि बड़ी और बात है स्मृति अतिथ संबंधित है और बुद्धि भविष्य से स्मृति उससे संबंधित है जो है और बुद्धि उससे संबंधित होती है जो अज्ञात है नोन है उन दोनों की यात्रा अलग अलग है जो नोन है जो नार है स्मृति उससे संबंधित है स्मृति साधन है और जो अज्ञात है जो अनजान है उसका तो स्मृति में कोई जगह नहीं है क्योंकि उसका हमें कोई पता ही नहीं है बुद्धि उससे संबंधित है विज्ञान में पैदा होता है तब जब वो अज्ञात में प्रवेश कर पाता है चिंतक पैदा होता है तब वो जो अनजान में प्रवेश कर पाता है स्मृति सिर्फ पंडित बना सकती है ज्ञानी नहीं और पंडित कभी ज्ञानी नहीं हो पाता है आज के शिक्षक के सामने सवाल उ कि वो विद्यार्थियों को सिर्फ पांडित्य न दे क्योंकि पांडित्य अब खूब पैदा करने वाला हो गया है अब पांडित्य किसी को भी अर्थपूर्ण नहीं मालूम हो रहा क्योंकि जब कंप्यूटर विकसित होगा तब से एक नया सवाल पैदा हो गया कि ये सारी की सारी स्मृति तो है हमसे जल्दी हम उत्तर दे सकती है बहुत गल्दी छोटे ताकत कंप्यूटर सौंधे जो खींचे में आदमी रख के चल सकेगा तो सर्वे बहुत किताबें रखने की जरूरत नहीं होगी वो अपने कंप्यूटर से पूछ लेगा की तिम्बकू कहा तो कंप्यूटर बता देगा की वहां है अभी यह हम नहीं कर रहे हैं अभी उनको कंप्यूटर कूपन रखना पड़ता है तो वहां बहुत बोझ हो जाता है वहां बहुत भारी हो जाती है बात आधुनिक शिक्षक के सामने ये सारे सवाल है उसे ध्यान में लेना पड़ेगा कि उसके शिक्षक होने का भविष्य का जो फंक्शन है भविष्य उसका जो बड़े से बड़ा काम है जिसके कारण विद्यार्थी उसे प्रिय करेगा और सम्मान से भरेगा वो है अज्ञात में प्रवेश कराने की क्षमता पैदा करवाना निश्चित ही ये संदेह से होगा विश्वास से नहीं होगा निश्चित ही ये विचार से होगा आस्था से नहीं होगा निश्चित ही ये न और इनकार और अस्वीकार से होगा यह हां और चुपचाप स्वीकृति से नहीं होगा डिमैल डाउट आने वाले शिक्षक के बुनियादी शब्द होंगे वो सिखा सके इनकार करना वो सिखा सके संदेह करना अगर हम एक युवक को विश्वविद्यालय से संदेहों से भरा हुआ बाहर निकाल देते हैं अनुष्य में डमाडोल निश्चित ज्ञान का मालिक नहीं लेकिन बहुत सी अनुश्चित आयाम में उत्सुक निश्चित ज्ञान का पंडित नहीं लेकिन बहुत से अज्ञात प्रश्नों से उद्दिघ्न तो शिक्षक ने काम पूरा किया है पहले हम उत्तर देते थे शिक्षक का काम था उत्तर दे देना कि वो सब उत्तर सिखा दे अब मैं शिक्षक का काम होगा कि वो ऐसे प्रश्न सिखा दे जिनके उत्तर खोजने पड़े जिनके उत्तर नहीं हम आज सारी दुनिया में पिछले हुए हैं उसका एक कारण है कि हमारी शिक्षा आज भी उत्तर पर निर्भर है अभी भी प्रश्नों पर निर्भर नहीं है बटन ने लिखा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि फिलिसी पढ़ूंगा दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा तो मुझे सब उत्तर मिल जाएंगे अब जब मैं बूढ़ा होगा ना नब्बे वर्ष पार कर रहा हूँ तब अब मैं ये कहना चाहता हूँ की वो मरी मेरी बड़ी भूल थी कि मैं सोचता था की सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे अब मैं लगभग उसमें तो में जानता हूँ की जो उत्तर बचपन में उत्तर मालूम पड़ते थे वो भी उत्तर नहीं रहे और आज आप नए प्रश्न खड़े हो गए हैं जिनका कोई उत्तर नहीं तो उसने लिखा कि पहले मैं परिभाषा करता था फिलोसफी की कि वो शास्त्र जो उत्तर देता है अब मैं परिभाषा करना चाहता हूँ वो शास्त्र जो प्रश्न देता है पुराना शिक्षक उत्तर देता था जो उत्तर हमें मालूम में था वो बता देता था नया शिक्षक प्रश्न देगा जो प्रश्न हमें नहीं मालूम वो हमें जगह देखा और जब है किसी के में बड़ी क्रांति हो जाती है। और जब उत्तर आता है तो क्रांति नहीं होती बड़ा संतोष हो जाता है नहीं मरे हुए उत्तर नहीं चाहिए जीवंत प्रश्न चाहिए क्यों ताकि हम हाँ अपने उत्तर की खोज पर निकल सके और जब कोई व्यक्ति प्रश्नों को लेकर उत्तर की खोज पर निकलता है तो उसका जीवन एक यात्रा बन जाती है शिक्षक जीवन की खोज की जिज्ञासा की यात्राओं पर निकलने का माध्यम बनना चाहिए अतीत के प्रश्नों को द्वारा देने वाला अतीत के उत्तर हाथ में दे देने वाला नहीं भविष्य के प्रश्नों को जगाने वाला और भविष्य के अनजान प्रश्नों में आतुरता भरने वाला तो शिक्षक नई स्थिति में नया मापदंड और नया मूल्य बन सकता है जैसा मैंने कहा शिक्षा का मौलिक और गैर ग्यारह अर्थ वो जो भीतर है वो बाहर लाना है इसका इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूं रघुनाथ को उनके घर के लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन वो इनकी पढ़ते नहीं है कुछ होने तो भीतर हो जो बहुत बिना है गणित पढ़ाया जाता है गणित की पकड़ के बाहर है जिसकी भी कवि होने की संभावना है गणित उसकी पकड़ के बाहर होगा गणित को कभी एक साथ होना असंभव है क्योंकि गणित के नियम बहुत और हैं, काव्य के नियम बहुत विपरीत गणित में दो और दो चार होते हैं में कभी दो दो तीन भी होते हैं कभी पांच भी होते हैं असल में काव्य तरल है गणित ठोस है गणित बिल्कुल पथरीला है काव्य बहुत तरल और बहाव वाला है गणित के अपने नियम है काव्य के अपने नियम है गणित के नियम गणित की दुनिया में ठीक है काबु के नियम काव्य की दुनिया में ठीक है अगर गणित कविता लिखेगा तो बड़ी बेरस होगी आइंस्टीन की पत्नी गणितज्ञ नहीं थी कवि थी आयुस्टिन तो गणित्ञ था और पहली रात को ही जब उसकी पत्नी उसे मिली थी तो उसने एक कविता सुनानी चाहिए थी पहली रात को जो कवि नहीं होते वो भी कविता सुनाते तो वो तो कवि थी था था सुना के कविता सुना देनी चाहिए लेकिन जैसे कोई परीक्षक या कोई पुलिस का इंस्पेक्टर सुनता है। सुनता है। पूरी कविता सुनने को दस का बिल्कुल बेटा इसके प्रधान का क्या कहते हैं कई लोगों में इसकी प्रशंसा करूंगा वो कुछ जानते नहीं हो क्यों कविता में कुछ प्रेमी की प्रेसी का बात की है और प्रेमी प्रेसी के लिए कह रहा है कि तेरा चेहरा चांद जैसा सुंदर रिश्ते हो ही नहीं सकता हो ही क्योंकि कहा चांद और कहा प्रेसी का चेहरा इसमें कोई अमपार्थ नहीं हुई इसमें कोई प्रकाश नहीं उसने कहा तो एक स्त्री के ऊपर हम चांद को रखना स्त्री का कभी पता नहीं चलेगा चेहरा तो बने नहीं सकता और तो कि है, है। तो कि कि उसमें तो तुझे पता नहीं है कि चांद किसने कहा किसने बने बड़े गड्ढे है खालिया है कीले है किसने कहा तुझे चांद सुनकर उसकी पत्नी ने किताब कर दी उसने कहा कि बात ही बुन करो क्योंकि ये इसमें कम्युनिकेशन संभव नहीं है और रघुनाथ को आता पढ़ा रहे हैं गर्म बहुत बच्चे थे रविनाथ के घर में एक किताब रखी हुई है अभी भी रखी हुई है उस किताब में हर बच्चे के जन्मदिन पर घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने बच्चों के बाबत कुछ भविष्यवाणिया करते रहे तो उसमें रविनाथ की माँ ने लिखा है कि और सब बच्चे तो ठीक हैं, उनसे बड़ी आशा है रविन्द्र से कोई आशा नहीं कैसे आशा क्योंकि जब शिक्षक क्लास में गणित पढ़ाता है तब वो शिक्षक का चित्र बना रहे हैं तो और जब शिक्षक पढ़ाने आए हैं तो वो उसका नाक नक्शे का ध्यान कर रहे हैं कि कल उसका चित्र कैसे बन जाए वो चुप गए वो कभी मैट्रिक पास नहीं हुए लेकिन तो भगवान की बुरी कृपा की कि उनके माँ बाप सफल नहीं हुए नहीं तो वो मैट्रिक पास करवा सकते थे बहुत अद्भुत आदमी से वंचित रह जाती तो उस आदमी और ऊपर से गणित भूगोल और इतिहास थोपे जा रहे थे आधुनिक चिंतन के लिए एक बड़ी समस्या है और वो ये कि क्या हम हर विद्यार्थी में वो थोपते जाएं जो हमने तय किया या किसी सिलेबस कमेटी ने तय किया है दिल्ली में किसी आयोग ने तय किया या उस व्यक्ति को देखें कि वो व्यक्ति क्या भीतर होने की क्षमता लेकर आया बड़ा कठिन बड़ा कठिन है क्योंकि एक एक व्यक्ति की क्षमता अलग है और हमें तो मास एजुकेशन देनी तो ये हो नहीं सकता ये होना बड़ा मुश्किल आना पड़ता है एक एक व्यक्ति अलग करने का आदमी होने आया है और शिक्षा सबको निर्देशी दी जानी तो ऊपर से का काम हो सकता है ये ऐसे ही जैसे कि किसी गाँव में बहुत मरीज हो और एक ही डॉक्टर हो और उसके पास एक ही दवाई हो परेशान हो के एक रंगीज की कहा जांच करो और कहा पता लगाओ की कि किसको टीबी है किसको कैंसर है किसको नजला है किसको क्या है और दवाई भी ज्यादा नहीं है आदमी भी एक और मरीज बहुत है तो वो जो भी दिलाए उसको दवा देता चला जाए जो उस गुण की हालत हो जाए वो दुनिया की हालत हो गई शिक्षकों के कारण क्योंकि तो शिक्षक को शिक्षक को एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का कोई मन नहीं मैं उसको कहता हूं कि टीबी और कैंसर में जितना फर्क है उससे ज्यादा फर्क दो आदमी में होता है पर भी हो जाए तो दो तरह की टीबी होती है एक तरह की टीबी हो जाए हमारे हाथ की रेखाएं जितनी अलग है और हमारे अंगूठे के निशान जितने अलग है अंगूठे का निशान बनाऊ तो सारी जमीन पर खोज के भी वो निशान फिर नहीं मिल सकता वो तरफ ही व्यक्तित्व अलग है और शिक्षा को इसकी अभी तक कोई चिंता नहीं रही है ये चिंता करनी पड़ेगी ये चिंता करनी पड़ेगी अगर यह चिंता हम नहीं कर पाएंगे तो शिक्षा का पूरा अर्थ ही प्रकट नहीं हो पाता सबके लिए न तो भूगोल जरूरी है सबके लिए न गणित जरूरी है सबके लिए न का जरूरी है न पेंटिंग जरूरी है जब हमने जो भी, भी दुनिया बनाई उस दुनिया में कुछ चीजें बहुत जरूरी है कुछ चीजें बिल्कुल गरूरी अगर गणित में आप सफल हो जाते हैं तो आप काम के आदमी हो जाएंगे और कविता में सफल हुए, तो हुए।, तो हुए तो भी कविता में सफल भी होगा तो भी भूखा मरना पड़ेगा अगर गणित में बहुत सफल रोटी रोजी मिल जाएगी जो दुनिया हमें बनाई चाह मुझे से सब आत्माओं के लायक ने बनाई है और शिक्षा भी जो हम दे रहे हो किन खांस में सबको ढाल देना चाह रहे हैं उस ढांचे में जो ठीक पड़ जाता है वो तो उसको तो आनंद आ जाता है जो ठीक नहीं पड़ता है वो मुश्किल में पड़ जाता है उसको बहुत कठिन ही पड़ जाता है इस समय जो बेचैनी है मनुष्य जाति की और आदमी पागल होता जा रहा है आत्महत्या कर रहा है चित्त परेशान है रातनी नहीं, नहीं है मानसिक अशांति है और जितनी शिक्षा बढ़ती है उतना ये सब उपद्रव बढ़ता है ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि शिक्षित होने और पागल होने के अनुपात में कोई गहरा संबंध होता चला जाता आज अमरीका में पंद्रह से लाख से लेकर 30 लाख लोग तक रोज मानसिक चिकित्सा के लिए सलाह ले रहे और ये सरकारी आंकड़े और सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते क्योंकि और अमेरिकी सरकार कैसे कहे कि कितने की कितने आदमी हो पागलपन की हालत में हो तो घटा बढ़ा के तीस लाख बताती लेकिन ये संख्या इससे होनी चाहिए जितना कोई मुल्क सभ्य होता है शिक्षित होता है उतनी मुश्किल में पड़ जाता है वो तो डीएच लाने से एक अद्भुत विचारक था उसने तो यहां तक तो क्रोधन सुझाव दे दिया कि सौ साल के लिए सब कॉलेज सब स्कूल सब यूनिवर्सिटी बंद कर दो अगर आदमी को बचाना है पहले तो लोगों ने समझा कि वो मजाक कर रहा है लेकिन उसकी मजाक धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है और ऐसा लगता है कि कहीं वो ठीक ही तो नहीं कह रहा आज अमेरिका में कोई तीस लाख लड़के हिप्पी है चिप्पी का मतलब वो लड़के है और लड़कियां हैं जिन्होंने कह दिया है कि सब बेकार है तुम्हारी सब था तुम्हारी शिक्षा तुम्हारे संस्कार तुम्हारी नीति सब बेमानी है हम कुछ नहीं मानते हमको तो जैसा जीना है हम जिएंगे हमको सड़क के किनारे सोना है तो हम सोएंगे हमको शराब पीने तो पिएंगे हमको नंगा नाचना तो हम नाचेंगे क्योंकि कौन कहता है कि नहीं नंगा नाचा नियूने कोई बहुत अच्छी बात है और कौन कहता है कि शराब नहीं पी तो कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि जिन्होंने शराब नहीं पी उन्होंने क्या कर लिया वो बच्चे सवाल बाप से पूछ रहे अगर पिता समझाता है कि बात है तो वो कहते हैं हम तुम्हारी और अपनी माँ के बीच जो संबंध देख रहे हैं कले का और दुश्मनी का कृपा करके हम तो मत होना समझाने तो हम राजी ने शिक्षक समझा रहे हो तो थोड़ा को वो शिक्षक से पूछ रहे हैं कि आपको पढ़ लिख के क्या मिल गया आपने क्या कह लिया है पढ़ लिख जो आपको मिल गया पढ़ लिख के वही मिल जाएगा ना कृपा करो हम ऐसे ही अच्छे हिंदुस्तान में भी ये सवाल उठे आएंगे अभी हम बहुत गरीब है इसलिए थोड़ी देर लगेगी लेकिन ये सवाल उठी आएंगे देर अबेर की बात है ये क्या हो कहीं कुछ भूल हो रही है, सभी सभी के के के योग और व्यक्तित्व के के भीतर जो छिपा है उसे प्रकट करने की संभावनाओं की तरफ हमारी खोज कम है हमारी खोज टाइप के लिए है हमें खास टाइप सोच के बात करें उस टाइप में सब को ढाल देना उसमें कुछ के लिए ठीक पड़ जाता है वो प्रसन्न हो जाते हैं कुछ के लिए ठीक नहीं पड़ता वो में जाते हैं अधिक के लिए ठीक नहीं पड़ता वो मुश्किल में पड़ जाते हैं उनकी बेचैनी परेशानी बन जाती है उनकी परेशानी चिंता और बीमारियां जब एक आदमी चिंतित तो परेशान होता है तो ध्यान रखना दस को चिंतित तो परेशान कर देता है क्योंकि चारों तरफ उसकी चिंता और परेशानियों के वर्तुल फैलने शुरू हो जाते जिन जनसम का संबंध होना सबको वो कर डालता है सबको परेशान कर डालता है क्या करना होगा आधुनिक शिक्षक के सामने सवाल यह है कि वो व्यक्ति के भीतर सिर्फ बेचैनी और अशांति और तनाव की दुनिया खड़ी ना करे व्यक्ति के भीतर एक शांति और एक आनंद और एक प्रकाश का फूल खिलाने में भी सहयोगी हो जाती है तभी हो सकता है ये तभी हो सकता है गुलाब का फूल अगर पूरी तरह फिर जाए तो गुलाब के पौधे को पास से देखना उसके रोय रोई में आनंद छा जाता है जब भी कोई फूल खिला लेता है तो आनंद से भर जाता है और आत्मा का आत्मा भी जब कभी कोई पूरा फूल खेलता है जिससे कोई कृष्ण या कोई बुद्ध या कोई क्राइस्ट जब पूरी तरह खिल जाता है तो उसके सारे प्राण का रो रो आनंद से पुलकित हो जाता है लेकिन हम नहीं खेल पाते मेरी दृष्टि में चाहे कितना कितनी हो हमें शिक्षा के ऐसे प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाएं खोजनी पड़ेगी जिनमें एक एक व्यक्ति के भीतर का फूल खिल सके शिक्षण संस्थाएं फैक्ट्रिया नहीं होनी चाहिए शिक्षण संस्थाएं सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति की उसकी आत्म खोज में सहयोग के स्थल होने चाहिए तो अपनी आत्म खोज की सेल्फ आइडेंटिटी की खोज में निकल जाए और अपने को पाले कि वो कौन है क्या हो सकता है सारा ढांचा सोच के फिर से बदलना पड़ेगा और इसके पहले कि हम पश्चिम के पूरे ढांचे को उड़ ले जो कि हम कर रहे हैं और हमारे नेता बहुत जिद में वो कहते हैं हम बहुत जल्दी करके रहेंगे हम उस पूरे ढांचे को उड़ कर उन नेताओं को मुझे करीब करीब ऐसा मालूम पड़ता है कुछ दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि जिस ढांचे को पश्चिम में सफलता मिली रही है उसका परिणाम उनको दिखाई नहीं पड़ता वो परिणाम वहां क्या हो रहा है वो कहते हैं वो सबको शिक्षित करके रहेंगे बिल्कुल करके रहिए बाबा आप राजी हो गए तो वह नहीं पड़ेगा सबको शिक्षित वो कहते हैं कंपल्सरी शिक्षा दे रहेंगे वो भी करिए सबको शिक्षित करिए बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन जहाँ अनिवार्य शिक्षा है और जहाँ शिक्षा ने सारे लोगों को शिक्षित कर दिया है पागल प्रयोग हिंदुस्तान बहुत दुर्भाग्यों के कारण एक सौभाग्य की स्थिति में है और वो ये की पश्चिम जो प्रयोग कर रहा है उसे पूरा करके हमें देखने की जरूरत नहीं हम पिछड़ गए हैं इसलिए हमें कोई पूरा करके देखने की जरूरत नहीं हम कुछ नए प्रयोग कर सकते और वे नए प्रयोग पश्चिम के लिए भी मार्गदर्शक हो सकते हैं तो विस्तार की बात होगी कैसे व्यक्ति के फूल खेलने की स्पेनियस उसके सहज स्फूर्त होने के लिए हम क्या करें लेकिन अगर इतना स्वीकृति भी हमारे मन में आ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और दूसरे जैसा नहीं बनाया जा सकता न बनाया जाना चाहिए तो हम बहुत ही गहरे परिणाम ला सकते हैं अगर एक विद्यार्थी गणित कमजोर है तो शिक्षा को यह जोर देने की जरूरत है कि तो उसे गणित मजबूत होगा तभी वो स्कूल से बाहर निकल सकता है नहीं कोई जरूरत है गणित कुछ ऐसी बात नहीं है उसकी बिना जिंदगी नहीं हो सकती और हमारे से भी कुछ फर्क बहुत पड़ने वाला नहीं कॉम्प्लेक्स लेकर भाव लेकर दुनिया में जाएगा कि मैं कमजोर हूं गणित में और ये भाव उसको जिंदगी में दूसरे तरफ भी हराने वाला भाव बन जाएगा जो व्यक्ति जो हो सकता है तो मेरी दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है जो मैं अंतिम बात करना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहला काम तो ये है कि प्राथमिक स्कूल जहाँ हम पहली दफा बच्चों से साक्षात्कार करते हैं जहा छोटे बच्चे पहली दफा पुरानी पीढ़ी के आमने सामने खड़े होते हैं जहां इनकाउंटर शुरू होता है वहां श्रेष्ठतम शिक्षक होने चाहिए अभी हमने वहाँ निकृष्टम शिक्षक बिठा रखे जिनको हम यूनिवर्सिटीज में बिठाए हुए उनको सबको प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए क्योंकि वहा पहला मुकाबला है पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी से वहाँ पुरानी पीढ़ी को अपना श्रेष्ठम व्यक्ति खड़ा करना चाहिए क्योंकि वो अनुभव सदा के लिए कीमती होगा लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि प्राथमिक शिक्षक तो कोई होना ना चाहे यूनिवर्सिटी में भी जो शिक्षक जरा दो चार साल आगे हुआ कि वो कहता अंडर ग्रेजुएट नहीं पढ़ाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाएंगे अंडर ग्रेजुएट पढ़ाएं। बेच है पढ़ाना जबकि सच्चाई यह है कि प्राथमिक स्कूल से ज्यादा कठिन और कहीं कोई बात नहीं बाद में सब सरल होता चला जाता है असली सवाल वहां है जरो बिल्कुल नई पीढ़ी कच्ची पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के सामने खड़ी होती वहाँ वा, वहाँ श्रेष्ठतम शिक्षक होने चाहिए देश में सारे मनोवैज्ञानिकों को हमें प्राथमिक स्कूल में उलझा देना चाहिए कि वहां खोज करने व्यक्ति हो क्या सकता है वे चार वर्ष दो काम के लिए होने चाहिए एक तो हम जिसको बहुत प्राथमिक ज्ञान का है जो जिंदगी के लिए सबके लिए जरूरी होगा वो दे दें और दूसरी उससे भी के बात कि हम चार वर्ष में ये खोज लें व्यक्ति हो क्या सकता है इसकी संभावना क्या है ताकि हम उसे मार्ग दे सके तो ऐसा ना हो कि जो चमार बन सकता था वो मिनिस्टर बन जाए वो जो मिनिस्टर हो वैसा हो रहा और सब अस्तव्यस्त हो गया जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है कोई कमी है कोई कमी है सब व्यर्थ उसका कारण है कि वो प्राथमिक शिक्षा तरफ शिक्षाकारी केंद्र नहीं होना चाहिए वहाँ हमारी जांच पड़ताल में होनी चाहिए कि ये व्यक्ति चार साल में हम परख लेंगे ये हो क्या सकेगा इसकी पहचान कर लें इसको पकड़ लें इसको जान लें इसकी दिशा को खोज लें लेकिन अभी कोई दिशा का सवाल नहीं चौथी कक्षा के बाद पांचवी कक्षा के बाद उसे कहाँ भर्ती होना है क्या पढ़ना है ये सब संयोग तय कर रहे हैं इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं पिता तय कर देता है कि लड़के को डॉक्टर बनाना है और लड़का पता नहीं क्या बनने को पैदा हुआ है लड़का पता नहीं क्या बनने को पैदा हुआ है पिता तय कर रहा है और पिता बेचारा इसलिए तय कर रहा है कि डॉक्टर की मार्केट वैल्यू है बाजार में कीमत है लड़के को बाजार में बेचना है तो वहां डॉक्टर के पैसे मिलेंगे वहां किसी के पैसे मिल सकते नहीं इंजीनियर बनाना है वहां डॉक्टर पैसे मिल जाएंगे और तो पैसे मिल सकते नहीं पैसा महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जो ये पैदा हुआ है उसके हिसाब से सब चल रहा है वो कर देगा वो उसे पढ़ना है उसमें उसको जीजान लगा देनी है मेरी अपनी समझ ये है कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे पहले जरूरी है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक और वहां वहां हमें श्रेष्ठ हम लोगों को खड़ा कर देना चाहिए इधर मैं ऐसा सोचता हूँ ये तभी संभव हो सकेगा जब कि हम प्राथमिक स्कूल में कोई पढ़ाता उस हिसाब से उसकी तनख्वाह तय न करे तनख उस हिसाब से तय करें कि वो आत्मी क्या है वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा और चाहे पहली कक्षा में पढ़ा है, और श्रेष्ठतम को हम नीचे ले आए असल में बुनियाद के पास श्रेष्ठतम होने चाहिए शिखर तो समझ सकता है लेकिन आत्मा जब मना गया है उसकी बुनियाद तो बिल्कुल कमजोर है शिखर बहुत मजबूत बनाते हैं शिखर बाहरी होता चला जाता है उल्टा प्रेमिड बना रहे हैं आदमी का नीचे बहुत छोटा था आधार रख देते हैं ऊपर बहुत बड़ा भवन बनाते हैं उससे बड़ी आशाएं करते हैं और वो सब आशाएं गिर जाते हैं जो आदमी खड़े नहीं हो पाता नीचे बड़ा भवन बनाना पड़े और ये समझ लेना जरूरी है कि इसके पहले कि हम शिक्षा के जगत में किसी व्यक्ति को प्रवेश कर वो क्या हो सकता है इसकी खोजबीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी खोजबीन न हो सके तो कोई हर्जा नहीं है, एक आदमी अशिक्षित रह जाए लेकिन इस खोजबीन के पहले उसको शिक्षित करना बहुत खतरनाक है कि कोई ऐसा ना हो कि वो जो हो सकता था उस उसा ढांचा उसको फंसा दे और वो जिंदगी भर अपने ढांचे से लड़ता रहे और मरता रहे और परेशान हो जाए रोज मुझे लोग मिलते हैं जो अपने ढांचों से लड़ रहे हैं वो परेशान हैं, घबरा गए हैं हैरान हो गए हैं मुश्किल में पड़ गए हैं बचने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि जो ढांचा उन्होंने जिसमें वो शिक्षित हुए अगर उसको छोड़ दें तो वो उनके पास कुछ अर्थ नहीं रह जाता काम नहीं रह जाता उपयोग नहीं रह जाता और अगर उसमें ही लगे रहते हैं तो उनकी आत्मा तड़फती और आत्मा के लिए मार्ग नहीं मिल पाता आदमी इतना मुरझाया हुआ, हुआ, हुआ हो गया उसका और कोई कारण नहीं प्रत्येक व्यक्ति जो हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है शिक्षा के लिए बड़े काम है भविष्य में उसी के लिए बड़े काम है और सब क्रांतियां असफल हो गई हैं, राजनीतिक क्रांतियां असफल हो गई आर्थिक क्रांतियां हुई वे भी असफल हो गई आदमी नहीं बदला न फ्रांस में कुछ हुआ न रूस चीन में कुछ हुआ आदमी वैसा का वैसा है अब एक ही आशा है भविष्य में कि एक शिक्षा की क्रांति हो जाए एक रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन हो जाए तो शायद एक आशा बची और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी संभावना है क्रांति की अगर शिक्षा पूरी वैज्ञानिक हो सके और आदमी की आत्मा की तलाश बन सके तो शिक्षक के सामने बड़ा काम है जो पुराने शिक्षक के पास कभी भी नहीं था शिक्षक के सामने बड़ा भविष्य है जो पुराने शिक्षक के पास कभी भी नहीं था लेकिन आज बड़ी मुश्किल है पुराना शिक्षक खो गया है नया पैदा नहीं हुआ है और बीच की बेचैनी है उस बीच की बेचैनी में शिक्षक अटका हुआ है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हजार बातें हैं कहने की लेकिन एक छोटी सी कहानी से अपनी बात में पूरी करूंगा मैंने सुना मैं गांव में छोटा सा चर्च था और उस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुरोहित था वो उस चर्च को विजिट दे रहा था आ रहा था मिलने चर्च को देश भर में घूम रहा था दस पांच वर्ष में एक दफा वो चक्कर लगाता था बड़ा पुरोहित जब उस चर्च के दरवाजे में प्रवेश हुआ और उस गाँव का छोटा सा पुरोहित तो उसको अंदर ले जाने लगा तो उस बड़े पादरी ने एक सवाल उठाया क्योंकि परंपरा का नियम था कि जब भी बड़ा पादरी बड़ा पुरोहित किसी चर्च में जाता तो उसको स्वागत में घंटियां बजाई जातीं उसने उस पादरी से पूछा क्या बात है तुम्हारे चर्च में घंटिया बजाई जा रही उसने कहा हजार कारण बड़े पुरोहित ने कहा हजार कारण मतलब पहला तो का पहला तो यह चर्च में घंटी ही नहीं है तो ऐसे तो हजार बात मेरे मन में कहने को हैं लेकिन एक ही बात काफी है कि शिक्षा अभी है नहीं है। और उसके लिए इसके लिए थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं मेरी बातों को सोचना मानने की कोई जरूरत नहीं है मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आपको उत्तर दे दूं मैं तो कुछ प्रश्न देना चाहता हूं मैं कोई निश्चित बात आपको नहीं दे रहा आपको अनिश्चय में छोड़ना चाहता हूं ताकि आप सोचें खोजें और शायद कुछ हो सके मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार कर